श्री श्री राम कृष्ण वैद्य प्रति परछेद ज्ञानिनो ध्यान श्री प्रभु तस्थ प्रकोष्ठे उपष्ट अस्त कतिपयक्त सह तथा प्रतापेन सह आलपति वैद्य श्रीरामकृष्ण काश रोगो जाता सहास्य ततस्तु काशीगमन वरम समेशा श्री श्रीरामकृष्ण सहाँ तेन तो मुक्ति भो अहम मुक्तिम न जाचे भक्ति जाचे वैद्य तथा भक्ता सी श्रीयुक्त प्रतापो वैद्य वैद्यु जामाता श्री प्रभु प्रताप दृष्टि भादुियो गुणगान कौती श्रीरामकृष्ण प्रतापं प्रति अह सकद जन सं ईश्वरचिता शुद्धाचार निरा साकार भावा उर्रीकृतान मटर्मोद महती इच्छा ये लोष्टादी प्रसंग पुनः एक भवि सकनी नरेन्द्र शनैशन किंतु श्री प्रभु यहाँ श्रोत शक्यात वोष्टादी प्रसंगे भादुड़िया कितम स्मरते श्रीरामकृष्ण सहाँ वैद्यम प्रति किंचभ्यं किम अवदत जात सकल न विश्वसी मवंतरा परम तैया लोष्टादीत आरभीय सा वैद्य सहाँ लोष्टादित आरभ्य बहुजन जन्म जन्मभ्य पर यद मनुष्यो भवाम अगतवता तो लोष्टादि पुनरारंभ कर्तव्य वैद्य तथा समसा हास प्रभु एंस्व तथा तस्वरी भाव तथा स ईश्वरियालापा कौती आलाप प्रचल प्रताप इशो भावावस्था दृष्टि अगछम श्रीरामकृष्ण तत्व अभवत अ वैद्य आलाप तथा भाव इदान न श्रेयसे, शेयस श्रीरामकृष्ण वैद्यम प्रति योह या अभवत त्रम अपश्यं अपश्य ज्ञाकार परम मस्तिष्क पूर्णतः शुष्क आनंदरस न प्राप्त प्रति अत्र भाद्य यदि सगिज आनंद प्राप्या ऊर्धम अध पिपूर्ण पश्य अभी चाहम बच्ची तदव सत्यम तथा अन्द्य तथा एक तुनः वदी किंच हाक मैका दंडाघात कुरंसी न पुनः तन्मुख निर्गछ जीवनोद्देश्य पूर्वक महाराज से उपदेश भक्ता सर्वे तुषि वर्तंट सहसा प्रभु श्रीरामकृष्णो भावाभीष्ट सन्न वैद्य सरकार वजती महेंद्रमोदय किक्यक कौशि भार् भार् मन करोषि तत्स इदीम पिहृत एक सन ईशे मनो तम आनंदम उ वैद्य सरकार तुषि वर्त एवं मौन श्रीरामकृष्ण ज्ञानो ध्यान विषय नग्न अवदत। सर्वं अवदत्म जलमय ऊर्धम जीवो मीन इव जल सानंद स सा सतरती यथार्थ ध्या सती एक सत्य सत्यम दृक्षति अनत समुद्र उदक तदंत एको घटो वर्तत इव, बन अंत निरम ज्ञानी पश्य अंत बहिस् सर् घट कटस जलम द्विधा विभक्त दृश्यते बाह्याभ्यरबोधो अहम घटे सती इस बोधो भवती। सा अहंता यदि अपेया तहि यदस्थ मुखेन वक्त किंचितिस् ज्ञानों ध्यान पुनः कीदृशंजासी तत्र आकाशम त्रीग सानंद ढयते तत्पक्षिद आत्मा खगह, पक्षी खग पक्षींजरेस्तदे उत्पतोर्ष भक्ता सतएं ध्यान योग प्रसंग शुनोति किय प्रताप पुनः वार्तापम आरब्धवा प्रताप सरकार प्रति चिंत चिंत चेत छायाम वैद्यः छाया यदि वृशे तरी त्रय अपेक्षा सूर्य वस्तु तथा छाया वस्तु नस्त चेत का छाया इतो वृशे ईश्वर सत्य पुनः सृष्टि मिथ्या सृष्टि अद्रूप प्रताप अस्त आदर्शे यहांब तथा मनोरू मुकुरे एतत जगत दृश्य एकं वस्तु न विदे चेत कबिंब नरेन्द्र कथम ईश्वर वस्तु वैद्य तुष्टिवर्तत जगचन्यम तथा विज्ञानम ईश्वर एवं कर्ता श्रीरामकृष्ण वैद्यम प्रति एक वचन तया स उत्तम भावावस्था मनोजन होती एक न्यन के उतम तयाव शिवनाथ अवादीत अदिकेरचिता मस्तिष्क जनयति वगच्चतन्यम चिंतन अचेतनों बोधस्वूप यदोधा जगद बुध्य तं चिंतन अबोध किंच तवान एकश्रण् तब तिश्रणत सकलचितना तु अबोधो भवतम अर्ति केवलं जड जात आलोड़य वैद्य तेन ईश्वर साक्षात्कार मरि परम मनुष्य अदीक स्पष्टया साएत अभी च महापुषे भूयो अ दृश्यते महापुषे अक्रकाश वैद्य आम भवति मनुष्येलु श्रीरामकृष्ण तितन अचैतन्य चैतन्य जलमी चेतन जैत हस्तपाद शरीर नुदति उच्यते शरीर नुदति पर नुदति नानाती ना वलन हस्त दग्ध जल्दी न दह्यते जल मध्ये य उत्ताप जलें यहाँ तेन एव हस्तो हस्तौभूत भाणे ओदन स्फुट आलूकवाक उत्पलते लघुबालाको बृते आलूकवाताकूनी स्वतः नृत्य न जाना यहाँ अग्न अस्त मनुष्यो वदती इंद्रिया स्वतः कर्मकु अंत सचैतन्यवूप अस्त तिथि वैद्य सरकार उत्थि इधं प्रस्थानुमति स्वीक्य प्रभु श्रीरामकृष्ण अभी उत्था वैद्य विपतिमदुसूदन किसक भाष्य कण्ठे तत् जातम् इत्यतः त्वं स्वयं यथा वदति इदानीं धूनककवले पतितः असि धूनकं ब्रूहि तवैव वचनं श्रीरामकृष्णः किं पुनः ब्रूयां वैद्यः कथं न ब्रूयाः तदङ्के अस्मि क्रोडे पुरुषम् उत्सृजामि पुनः व्याधौ सति तं न ब्रूयां चेत् कं ब्रूयां श्रीरामकृष्णः ॐ एक एक वारं बच्चे परम नवती वैद्य कथम वक्त स किं जानती श्रीरामकृष्णहा हाषस्य कश्चन मोहम्मदी नमाज पाठं कुर्वन, हो अलाह होतीकुन आहवती स्म तम कशन जन अवदत ऑलाह आहवयसि परमेवित्कार कथम कुरशे स पिपीलिका पिपीलि चरन निक्वणम श्रोतम अर्ति योगिनो लक्षणम योगी अंतर्मुख बिल्वंगल प्रभु श्रीरामकृष्ण तस् मनो योग ईश्वर अत्य सन्नटत साक्षाक्रिय के अहृदये पर विषय अस्त योगो, योगो भविष्य तब एव बहस्तुत मन प्रत्याय भक्तमाले भक्तमले भक्तस्य, विल्लमंगलस्य, बिल्वम्स अस्ति, स वैश्याल अगछत एक निशीथयामिया गृह पित्रो श्राद्धम अनुष्ठ विलबा श्राद्धीय अन्न वेशु करे कृवा नयती सवेशयांता मना क्योंपरी देशे न्छति कें स्थान गच्छति विषय विषय पथि कशन योगी निमील नयन ईश्वरचित कुरान आसी तदंगे पाद न्यस प्रचल योगी क्रोधम आश्रि बभाषे किं द्रष्टुम न शक्नो अहम ईश्वर चिंतन त्वम गात्री पाद निदानो यासी तदा स जनो अवद क्षंत्योहम किंतु एक विषय पृछा वेश्याम चिंतन अहम विषंग्य पर भाविताषय सके बोध अस्तृश ईश्वरचित स भक्त संसारग्ला ईश्वराधनाय प्रतिष्ठते स्म जेश अवादीत त्वं मद्गु तमें शिक्षा पीतवती ईश्वरे कीदृगनृरागो विधेय मातृबोधेन त्याज वैद्य ऐसा उपासना जननी रमणी लोकशिक्षादान संसारिण अनधरामकृष्ण पश्यक आख्या शुणु कश्चन नृप आसी कस्ाचि पंडितागवत शुनोती स्म प्रत्यगवत पठाद अनतर पंडित नृप वजतीम भूप अभी अवबुद नृपी प्रत्यहम अवादीत थया आद बोधव भागवत पंडित गृहम ग्यह चिंतती ये राजा प्रतिदिन एवं वजती कथम अहम अन्वहम एता एतावत्न बोधयामी नृपस्थ प्रतिब्रूते बोधव्यम कित पंडित साधन भजन पराय आसत कियन तस् प्रतिबोधो जार एवं वस्तु परिवार धन जन मान संभ्रमसवस्थ संसारे सर्व मिथ्येति बोधोदया ससंसारं दहौ गमनकाले केवलं कस्मैचित् उक्त्वा गतवान् यत् निपो वक्तव्यो यत् अहम् इदानीम् अवगतवान् इति अपरम् एकम् आख्यानं शृणु कस्यचित् जनस्य एकेन भागवत्पण्डितेन प्रयोजनम् आसीत् पंडित आगम्य प्रत्यहं श्रीमद्भागवत्कथां वक्षति इदानीं भागवत्पण्डितो न बहुधा अन्वेषण अनंतरं कचन जन आगम्य अवादीत महाशय उत्कृष्ट भागवत उत्कृष्टभागवत प्राप्तवान अस् सो अवदत तरही उत्तमं उत्तम तम आनय सजन अवदत् किंतु किंचित समस्या वर्त तचन हलास्त हलवाहि बलिवर्दास्ती तना समस्त दिवनीय कृषि कार्य पर्यवेक्षणीय स्कूप नास्त भागवत पंडित प्रयोजन सह अवादी अयि भो यही बलिवरद भागवत पंडित ना कामे अहम अन्वेशन यकाश तथा मरिका श्रावित शक्नो वैद्यम प्रति किम अवगत वैद्य तूषिम अवर्तत कवल पांडित्यं तथा वैद्य श्रीरामकृष्ण किं कवल पांडि किंडिता बहु जानती शुण्वती वेद पुराण तंत्र परम कवल पांडि किवेकैराग्ये अपेक्षते विवेकवैराग्ये यही तद्व श्रवणीय होती ये संसार सारंवत तद्व गृह किं सैतापाठन किवती दसधा गीता गीतेति गीता गीते भाषण यदी वजनागीसारे कांचन्यो आसक्ति ये त्यता या ईश्वरे पूर्णा भक्ति शक्त सीता सा सारमगतवा संपूर्णगीताग्रंथ पठन नयोजन त्याग त्याग की वक्त शक्नुया चेद सित वैद्यगी वक्त प्रवृत्न एवं एको यकार आनेत मणि परकार से न आनयने अवती नवद्वीपगोस्वामी श्री प्रभुम अवदत श्री प्रभु पेनेट महोत्सव द्रषुम गीपोस्वामीन एकद्दीता से अवदत्वामी अवदत् घयाग की तदुतरम इन प्रत्ययोगागी त्याग तथा तागी समको वैद्य मचन राधा इत्यस्य अर्थम अवदत् अवदत राधा अर्थ जा कि शब्द सेपरियासो विधाव्य धारा धारा की समेसाम समेशा हास्म अद्य धारापर्त